महाभारत द्रोण पर्व के सततमो शमोध्याय सात्की द्वारा सोमदत्त का वध द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर् का युद्ध तथा भगवान श्रीकृष्ण का युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य से दूर रहने का आदेश संजय उवाच सोमत्त सोमदत्ताय माम सोमदत्ता संजय कहते हैं राजन सोमदत्त को अपना विशाल धनुष धनुष्लाते दे ने अपने सार्थी से कहा मुझे सोमदत्त के पास ले चलो नण शत्रु सोमदत्तम निर्वर्त्य रणास में तब आज मैं रणभूमि में अपने महाबली शत्रु सोमदत्त का वध किए बिना वहाँ से पीछे नहीं हटूंगा मेरी यह बात सत्य है तथा मनोजवान सर्व तब सारथी ने शख के समान चेत वाले तथा संपूर्ण शब्दों का अतिक्रमण करने वाले मन के समान वेगशाली सिंधी घोड़ों को रथ धूम में आगे बढ़ाया तो मनो राजन पुरा राजन, मन और वायु के समान घोड़े वे को उसी प्रकार ले जाने लगे जैसे पूर्व काल में दैत्य वध के लिए उद्यत देवराज इंद्र को उनके घोड़े ले गए थे तबा पतन तम संप्रे छत्वतमृभ सोमदत्त तो महाबाहू असंभ्रांतर तथा तो सातिकी को रणभूमि में अपनी ओर आते देख महाबाहु सोमदत्त बिना किसी घबराहट के उनकी ओर लौट पड़े वर्षाणी परजनयाष्टिमान छादया मास जलदो भाष करम यथा वर्षा करने वाले मेघ की भांति बाण समूहों के वृष्टि करते हुए सोमदत्त ने जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है उसी प्रकार शिनी पौत्र सात को आच्छादित कर दिया असमभ्रांतरे घंता भरत शेष उस सम्रांगण में संभ्रम रहित सात्यकी ने भी अपने बाण समूहों द्वारा सब ओर से कुरुप्रवर सोम दत्त को आच्छादित कर दिया सोमदत्त स्तुत षष्ठ्या विव्याधोरथ माधव सात्क राज्य कहश राज फिर सोमदत्त ने सात्यकी की छाती में साठ बाण मारे और सात्यकी ने भी उन्हें तीखे बाणों से क्षत विक्षत कर दिया तवन्योन्यम शरयिकृत व्यजेताम नृषभ सुपुष्पुष्पय ने दोनों श्रेष्ठ एक दूसरे के बाणों से घायल होकर वसंत ऋतु में सुंदर पुष्प वाले दो विकसित पलास वृक्षों के समान शोभा पा रहे थे रुद्रोक्षित सर्वांग यशस्करोचन कुरुकुल और विष्णु के यश बढ़ाने वाले उन दोनों वीरों के सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे वे द्वारा एक दूसरे को जलाते हुए से देख रहे थे रथमंडल मार्गे मर्द घोर रूपिता रथ रथमंडल के मार्गों पर विचरते हुए वे दोनों शत्रु मर्दन वीर वर्षा करने वाले दो बादलों के समान भयंकर रूप धारण किए हुए थे राजेन्द्र देश सर्वेक्षता राजेंद्र उनके शरीर बाणों से छत विक्षत होकर सब ओर से खंडित से हो बाण विध्विशक पशुओं के समान दिखाई दे रहे थे सुवर्ण खोरावृतो राजृति वनस्पति राजन्‌, सुवर्ण में पंख वाले बाणों से व्याप्त होकर वे दोनों योद्धा वर्षाकाल में जुगनुओं से व्याप्त हुए दो वृक्षों के समान सुशोभित हो रहे थे उल्भर उन दोनों महारथियों के सारे अंग उन बाणों से उद्भाषित हो रहे थे इसीलिए वे दोनों रण क्षेत्र में उल्काओं से प्रकाशित एवं क्रोध में भरे हुए दो हाथियों के समान दिखाई देते थे तत् युधि महाराज सोमदत्त महारथ अर्धचंदेन चि छेद माधव से महदरू महाराज तन्दंतर युद्धस्थल में महारथी सोमदत्त ने अर्धचंद्रकार बाण से सात्यकी के विशाल धनुष को काट दिया अथैनम पंच विंशत सायकाना काले पुनश्च दस भी शरिह और तत्काल ही उन पर पच्चीस बाणों का प्रहार किया शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करने वाले सोमदत्त ने सात्विकी को पुनः दस बाणों से घायल कर दिया अथान्यनुराधा सात्विकी वेगवत्तरम पंचभिषाकूर्ण सोम दत्तम अविद्यत तदनंतर सात्विकी ने अत्यंत वेगशाली दूसरा में साथ में लेकर तुरंत ही पांच बाणों से सोमदत्त को बिंद डाला तण भल्लेन ध्वज चिक्षेद कांचनम बाइराजन सात्विकी प्रहस राजन फिर सातिकी ने हसते हुए से रणभूमि में एक दूसरे भल्ल के द्वारा बाल्धिक पुत्र सोमदत्त के सुवर्ण में ध्वज को काट दिया सोमद्रांतो दृष्ट के तुमने तम सैन्यम पंच विंशत का नाम समाचि ध्वज को गिराया हुआ संभ्रम रह सोमदत्त ने सातिकी के शरीर में पच्चीस बाण चुन सावत क्रुद सोम दत् धनिधनुषिछेदेन क्षुर प्रेणीते ने भी तब क्षुर प्र नाम तीखे से धनु धर सोम दत्त के धनुष को काट दिया अथइनम रुक्म पुनखा शतेन नत पर्वण आचिनो बहुधा राजन दिवदीप राजन तत्पश्चात उन्होंने झुके ही गाठ और स्वर्ण में पंख वाले सौ बाणों से टूटे दांत वाले हाथी के समान सोमदत्त के शरीर को अनेक बार दिया। महारथ सा मास महाबल इसके बाद महारथी महाबली सोमदत्त ने दूसरा धनुष लेकर सातिकी को बाणों की वर्षा से ढक दिया सोमदत्त संक्रोण सात्वी सात्विकी सर सोम दत्त्य पीड़यत उस युद्ध में क्रुद्ध हुए सात्विकी ने सोमदत्त को गहरी चोट पहुंचाई और सोमदत्त ने भी अपने बाण समूह द्वारा सात्विकी को पीड़ित कर दिया दस भात्व त्या मोहन बालिकात्मज के तो उस समय भीमसेन ने की, की सहायता के लिए सोमदत्त सोमदत्त को दस इस सोमदत को बाण मारे तनिक भी घबराहट नहीं हुई उन्होंने भी तीखे बाणों से भीमसेन को पीड़ित कर दिया ततस्तु सात भीमसेनो नवम दृढ़म मुमोच परिघम घोरम सोमदत्त से बक्षसी तत्पश्चात सातिकी की ओर से सोमदत्त की छाती को लक्ष्य करके एक नूतन एवं भयंकर छोड़ा। परिघम सुदृढ़ परिघा दर्शन समु कौर वह समरांगण में बड़े वेग से आते हुए उस भयंकर परिघ के कुरुवंश सोमदत्त ने हंसते हुए से दो टुकड़े कर डाले स पपात द्विधा छिन्न आजा सरिघो महान महीधर से व महक्षिखर भद्रता लोहे का व महान परि दो खंडों में विभक्त होकर भद्र से विदृढ़ किए गए महान पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा ततस्तु सातक सोमदत्त संयुगे धनुष छेद भल्ल नापम च पंचभी राजन तदनंतर संग्राम भूमि में सातिकी ने एक भल से का धनुष काट दिया और पांच बाणों से उनके दस्ताने नष्ट कर दिए समीपम प्रे से आमास प्रेतराज भारत भारत फिर तत्काल ही चार बाणों से उन्होंने सोम के उन उत्तम घोड़ों को प्रेतराज यम के समीप भेज दिया सारथे शिजा भल्ले नहार नर शारूल इसके बाद पुरुष ने सिंसते हुए झुकी हुई गाठ वाले भल्ल से सोमदत्त के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया तत शरम महाघोरम जलंतम इव पावक मुमोच सा तथो राज राजन तत्पश्चात प्रज्वलित पावक के समान एक महाभयंकर सुवर्ण में पंख वाला और शिला पर तेज किया हुआ बाण सोमदत्त पर छोड़ा सभी मुक्तो बलवता सैन्य सर्वोत्तम घोरस्तो विभो नृपाता सुत भरत नंदन प्रभो श्रीनिवशी बलवान सात्यकी के द्वारा छोड़ा हुआ वश्रेष्ठ एवं भयंकर बाण शीघ्र ही सोम की छाती पर जा पड़ा सोति विदो महाराज सावतेना महारथ सोम दत्तो महाबा नृपात महाराज सातिकी के चलाए हुए उस बाण से अत्यंत घायल होकर महारथी सोमदत्त पृथ्वी पर गिरे और मर गए सोमदत्तम महारथा महता सरोना युधान मुपात्र सोमदत्त को मारा गया दे आपके बहुसंख्यक महारथी बाणों की भारी वृष्टि करते हुए वहां सात्विकी पर टूट पड़े पांडवाश्च महाराज उस समय सात्विकी को बाण द्वारा आच्छादित होते देख युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों ने समस्त प्रभद्र को सहित विशाल सेना के साथ द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया महाबलम सरे भार्वाज से पश्यत तन्दंतर क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर ने अपने बाणों की मार से की विशाल वाहिनी को द्रोणाचार्य के देखते देखते खदेड़ना आरंभ किया सैन्य तु तो द्रोड़ो दृष्टि युधिष्ठि क्रोध संरक्तलो द्रोणाचार्य ने देखा कि युधिष्ठि मेरे सैनिकों को खदेड़ रहे हैं तब वे क्रोध से लाल आँखें करके बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े तथा सुनिश्चित पार्थिम विव्याद सप्तभ युधिष्ठिरोपि संक्रुद्ध प्रतिविव्याद पंचमी फिर उन्होंने सात तीखे बाणों से कुंती कुमार युधिष्ठिर को घायल कर दिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए युधिष्ठिर ने भी उन्हें पांच से बिन्ध कर बदला चुकाया सो तिवेदो महाबाहु शिकुधि धनवा त्वरित अन्य तब अत्यंत घायल हुए महाबाहु द्रोणाचार्य अपने दोनों चाटने लगे उन्होंने युधि के ध्वज और धनुष को भी काट दिया शीघ्रता के समय शीघ्रता करने वाले निपश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने सम्रांगण में धनुष कट जाने पर दूसरे सूर्य धनुष को वेग पूर्वक हाथ में ले लिया तत सहित द्रोणाचार्य को बिन्द डाला वह अद्भुत सा कार्य हुआ तथो मुहूर्त व्यसित सर्पातः प्रपीडि निस्साद रथोपे द्रोड़ो भरत भरतश्रे उन बाणों के आघात से अत्यंत पीड़ित एवं व्यथित होकर द्रोणाचार्य दो घड़ी तक रथ के पिछले भाग में बैठे रहे महताज तत्पचा सचेत होने पर दिश्रेष्ठ द्रोण ने महान क्रोध में भरकर कर वायव्यास्त्र का प्रयोग किया भरत नंदन तदंतर पराक्रमी युधिष्टि ने संभ्रम रहित हो धनुष खींच कर उनके उस अस्त्र को अपने दिव्यास्त्र द्वारा कुंठित कर दिया चिच्छेद चनुर्दीर्घ ब्रह्म पांडव तुरा दत्त द्रोण क्षत्रिय मदर तदप्य इतना ही नहीं उन पांडुकुमार ने भी प्रव द्रोणाचार्य के विशाल धनुष को भी काट दिया फिर क्षत्रियों का मान बर्धन करने वाले द्रोणाचार्य ने दूसरा धनुष हाथ में लिया परंतु कुरुप्रवर युधिष्ठिर ने अपने तीखे भल्लों से उसको भी काट दिया तथोब्रवीद वास्तव कुत्र युधिष्ठि युधिष्ठिर महाबाहो यक्षा तृण उपारमस्व युद्धे द्रोणा भर सतम तदनंतर वसुदेव नंदन भगवान श्रीकृष्ण ने कुंती पुत्री युधिष्ठिर से कहा महाबाहु युधिष्ठिर मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसे सुनो भर श्रेष्ठ तुम युद्ध में द्रोणाचार्य से अलग रहो ही सदा तो स क्योंकि द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में सदा तुम्हें कैद करने के प्रयत्न में रहते हैं अतः तुम्हारे साथ इनका युद्ध होना मैं उचित नहीं मानता योश्य श्रेष्ठो विनाशा हे वै नमेश परिवर्ज्य गुरुम यत्र राजा युधन जो इनके विनाश के लिए उत्पन्न हुआ है वही इन्हें मारेगा तुम अपने गुरुदेव को छोड़कर जहाँ राजा दुर्योधन है वहाँ जाओ राजा योद्यो नाराजा युद्ध मिष्यते तत्व गौंते हस्तस्वर्थ स्मृत क्योंकि राजा को राजा के ही साथ युद्ध करना चाहिए जो राजा नहीं है उसके साथ उसका युद्ध अभीष्ट नहीं है अतः कुंती नंदन तुम हाथी घोड़े और रथों की सेना से घिरे कर वही जाओंजय भीमस्त रथसार्धूलो युद्ध ते कौर तब तक मेरे साथ रहकर अर्जुन तथा रथियो से सिंह के समान पराक्रमी भीमसेन कौरवों के साथ युद्ध करते हैं वासुदेव चुना धर्मराज युधिष्ठि मुहूर्त महावम तथो दारुणमाद्रुत मंत्र मंत्र मित्रघ् यीमो व्यवस्थि विनघ्नस्तावकान्धा ज्यादिता सेवातक भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर धर्मराज युद्धि ने दो घड़ी तक उस दारुण युद्ध के विषय में सोचा फिर वे तुरंत वहां चले गए जहां शत्रुओं का संहार करने वाले भीमसेन आपके योद्धाओं का वध करते हुए मुंह फैलाए यमराज के समान खड़े थे रथ घोषेण भीमस्य घर आदय से जग्राह पांडव द्रोणों पांडुपाचालाजनी मुखे पांडुनंदन युधिष्टि अपने रथ की भारी घर से भूतल को उसी प्रकार प्रतिध्वनित कर रहे थे जैसे वर्षा काल में गर्जना करता हुआ मेघ दसों दिशाओं को गुंजा देता है उन्होंने शत्रुओं का संहार करने वाले भीमसेन के पार्श्वभाग की रक्षा का भार ले लिया उधर द्रोणाचार्य भी रात्रि के समय पांडव तथा पांचाल सैनिकों का संहार करने लगे इत महाभारत द्रोण परवड़ी घटो परवड़ी रात्रियुद्धे द्विष्टिक शम अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध विषयक एक अध्याय पूरा हुआ